हाँ बताइये एक तो जैसे दस क्रियाएं और एक सौ आचरण है ना तो ये मतलब मैं इसको समझना चाहती हूँ कि एक तरफ तो दस क्रियाएं केवल बोल रहे हैं मन तो मतलब वो मिला के दस क्रियाएं हैं ऐसा बोल रहे हैं और फिर उसके अंदर हर मन जैसे मन में इतनी क्रियाएं हैं चौसठ क्रियाएं हैं चौसठ आचरण चौसठ आचरण हाँ हाँ अच्छा तो इसको भी आप बताइए की क्रिया और आचरण इसमें क्या फर्क हुआ और जो नौ मूल्य ये अलग से कैसे निकाले हैं जबकि ये हैं तो जीवन की क्रियाएं ही अलग से निकाले मतलब अपन जीवन विद्या शिविर में नौ स्थापित मूल्य और नौ शिष्ट मूल्यों की बात करते हैं जबकि वो 122 आचरण का ही भाग है उनमें मूल्य भी हैं 122 आचरण में हाँ तीस मूल्य भी और तीस मूल्य भी है हाँ तो वो एक सौ आचरण भी है भी हैं और उसमें एक हाँ। मूल्य भी एक आचरण है तो ये थोड़ा सा ये फर्क क्यों क्यूँ ये थोड़ा सा मैं जानना ठीक हाँ। है। उसके बाद फिर जो है शायद चित्त से शुरू करेंगे जैसा आप चाहेंगे ऐसा कर लेंगे। हमने ले तो पढ़ा मैंने कर्माकर जी ने बैठ कर चित्र को थोड़ा पढ़ा पढ़ लिया ठीक अब क्वेश्चन को मैं जैसे पढ़ा हूँ आचरण एक सौ आचरण का फिर मूल्य तो कैसे अलग निकले हैं तीस मूल्य मतलब बाकी पूरा आचरण में फिर मूल्य अलग करके तेज को दिखाई दे रहा है ओ क्यू ये है कुछ ठीक और मुझे भी एक ऐसा ध्यान जाता है कि हर क्रिया मतलब जो आचरण होता है उसके स्थिति में और उसके गति में जो आचरण होता है तो अभी जो गति में मतलब एक्सप्रेशन में दिखता है उससे स्थिति का भी मूल्यांकन का पता चलता है क्या तो वो मतलब एक एक स्थितिया एक, -एक आचरण से जुड़ी रहती है ये भी समझना मुझे ऐसा ध्यान जा रहा है ठीक पहला तो प्रश्न ये हुआ कि क्रिया क्या है और आचरण क्या है तो जीवन में दस क्रिया मतलब जो पांच जो भी है मन चित्त बुद्धि आत्मा जिसको हम कह रहे हैं पांच आयामी है जीवन और प्रत्येक एक आयाम जो है एक प्रत्यावर्तन में क्रिया करता है और एक परावर्तन में करता है इस प्रकार से दस क्रिया प्रत्यावर्तन का मतलब ये हुआ कि जो कुछ वो ग्रहण करता है जीवन में जो पहुंचता है और परावर्तन में जो पहुंचा उसका प्रमाण को प्रस्तुत करता है इस प्रकार से प्रत्यावर्तन परावर्तन पूर्वक दस क्रिया है लेकिन ये दस क्रिया संपन्न मानव जब व्यवस्था में भागीदार होता है तो वो 122 आचरण करता हुए पाया जाता है तो इसमें जब भी आचरण की बात करे तो व्यवस्था में भागीदारी के साथ ये प्रकट होता है क्योंकि कोई भी आचरण वो व्यवस्था में एक आचरण की पहचान होती है व्यवस्था विहीन कोई आचरण नहीं होता है तो जीवन में दस क्रिया और वो दस क्रियाओं के आधार पर जो व्यवस्था में भागीदारी से जो मानव का प्रकटन हुआ हुआ एक आचरण के रूप में हुआ वहां पर एक सौ बाईस तरह के काम एक सौ बाईस तरह का आचरण करता हुआ पाया जाता है और भ्रमित आदमी देखेंगे साढ़े क्रिया कोई आचरण नहीं अब ऐसे कैसे हो गया मतलब भ्रमित आदमी का कोई आचरण ही नहीं, नहीं है जो नीचे जो कुछ लिखा है लिखे हुए मीठा चरपरा खट्टा कड़वा ये सब आचरण करते हैं तो जब तक वो क्योंकि आचरण है किसी व्यवस्था में घटित होता है और न्याय धर्म के साथ वो आचरण की बात बनी आचरण तो का नहीं है आचरण की निश्चितता नहीं मतलब आचरण नहीं है आचरण ही नहीं कुछ तो कर है, जो कर रहा है वही तो आचरण है। उसको क्रियाकलाप करें भ्रमित क्रियाकलाप भ्रमित क्रियाकलाप मतलब जब निर्दिष्ट हो जाएगा तो अभी से पढ़ी एक सौ बाईस में से क्या क्या करते हुए अपन पाए जाते हैं ठीक है यदि जागृत मानव का जो आचरण है उसमें से एक भी चीज भ्रमित मानव में करता हुआ नहीं पाया जाता भी जैसे मन में चौसठ वृत्ति में बत्तीस ऐसे टाइप का तो आता ही होगा ना कुछ न कुछ भी अपने अंदर नहीं आता आप पढ़ के देखिए ना अच्छा क्योंकि अभी हम मानव रूप में आचरण को प्रकट नहीं कर पाए तो मानव रूप में आचरण प्रकट करने के लिए मानवीय व्यवस्था कौन है जरूरी है तो एक तो अनुसंधान पूर्वक एक आदमी जो है वो ज्ञान संपन्न होकर एक आचरण को प्रकट करता है शिक्षा विधि से व्यवस्था विधि से हम एक आचरण को प्रकट करते हैं। जैसे अभी हम एक सम्मान पूर्वक जीने की अगर बात कर रहे हैं, तो सम्मान अनुभव विधि से कुछ समझ में आया और अभी हम सब सम्मान पूर्वक जीने के लिए इतना धाम धाम कर रहे हैं तो ये सारा झाम धाम जब तक कहीं पहुंचता नहीं हम सम्मान को कैसे प्रकट करेंगे है ना विश्वास को कैसे प्रक... हम आचरण में लेके आ पा विश्वास जब तक सामाजिकता नहीं है या आ, मतलब एक प्रकार की जीने का स्वरूप उदय नहीं हुआ तो विश्वास को प्रकट नहीं कर सकते तो अभय को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं तो देखेंगे तो व्यवस्था विहीन ये सब हो ही नहीं रहा है तो अनुभव से आदमी में ये बात बनी और शिक्षा विधि से अध्ययन करते हुए व्यवस्था में ये सब बात बनने वाली एक परंपरा है हाँ सामुदायिक परंपरा में क्या हो रहा है बिल्कुल ठीक बात बोलिए आपने कि उसमें ये हो रहा है कि हम एक सामुदायिक चेतना के साथ एक सामुदायिक आचरण को प्रकट कर रहे हो भ्रमित क्रियाकलाप भी है उसमें क्या हो गया कि कुछ भय आ गया तो भाई के निवारण के लिए कुछ कर रहे हैं कुछ मन में विचार आ गया तो मन के लिए कुछ कर रहे हैं है ना कल्पना में आ गया उसके लिए कुछ कर रहे है तो भय प्रलोभन आस्था विधि से जीते समय कोई हम अभी तक आचरण को प्रकट नहीं कर पाए जैसे अब क्या मतलब है उसका जैसे गाय का एक आचरण तो गाय का एक आचरण इसलिए आचरण बोल पाते हैं कि सभी गाय में एक जैसा है तो अब जब तक हर मानव में एक जैसा नहीं कैसे बता देंगे मतलब एक हर मानव मतलब चाहे एक परिवार हो चाहे एक परिवार समूह हो चाहे एक गाँव हो चाहे एक देश हो है ना वो सब मिलकर एक आचरण बनता है तो बाबा जी जैसे जी रहे हैं वो अपना एक मिनिमम बोल रहे हैं मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल तो वो अपने में एक आचरण को प्रकट कर रहे हैं और वहां पर वो व्यवस्था के रिफरेंस क्या ले रहे आचरण को प्रकट कर रहे हैं ऐसा वो बोल रहे हैं कि मैं मॉडल हूं ठीक हमारे लिए वही अध्ययन करने का मुद्दा बना है ना और उससे प्रकृति में क्या व्यवस्था है और आचरण क्या है वो कुछ कुछ हमको समझ में आता है और उसके आधार पर हमारे पास उस अध्ययन के साथ हमारी अपनी कल्पनाशीलता होती है और कल्पनाशीलता ऐड होने से ये मॉडल का साइज बढ़ता है तो फिर हम एक वृहत परिवार में इस आचरण को लेके जाते हैं है ना और जो अध्ययन विधि से हमको समझ में आया रहता है उसको वहां पर हम प्रमाणित करते हैं तो अभी हमारे सामने जो रास्ता है सीधा सीधा इतना है कि हम पहले चीजों को समझते है समझने के बाद उसको प्रमाणित करने के लिए कोई सेटअप और ये सब झाम धाम लगाते हैं और उसमें ये प्रमाणित होता है तो हम समझे हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है वो तो समझे ही है समझने से हम प्रमाणित करने जाते हैं ठीक इससे हमारा अपनी चेतना का विकास होता है अध्ययन विधि का ये मॉडल बनता है अध्ययन विधि में हम सोचे पहले हमको अनुभव हो जाए हमारे को तो ऐसा समझ में आया नहीं कि कुछ होता होगा हमारे को तो समझ में आया जैसे श्रम से समृद्धि है ये जागृत मानव का आचरण है हमारे को ये समझ में आ जाने के बाद अभी हमको श्रम से समृद्धि के डिजाइन में काम करना पड़ेगा अब इस डिजाइन में काम करने के लिए श्रम तो स्वजनों के साथ श्रम की बात बनी एक आदमी के तो होगा नहीं है अब उसमें फिर कितना मिनिमम एक समझ को बनाकर रखना शेयर करना और उसके आधार पर एक डिजाइन को बनाना उसमें कुछ कर पाना तो अपन लोग इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं तो जागृत मानव का जो क्रियाकलाप है वो हमको अध्ययन होता है उससे हमारे को ये जो 122 आचरण जागृत मानव का अध्ययन होता है ये अध्ययन करने से क्या उपलब्धि है ना ये अध्ययन कर देने से हमारे अंदर ये सब जागृत मानव का आचरण का ढांचा खाचा हमारे में हम बन जाता है वो साढ़े चार क्रिया में ही रहते हुए बन जाता है क्योंकि क्या क्या कौन से स्वरूप का बन जाता है जो साढ़े क्रिया ऊपर की क्रियाए हैं उस उसका जो प्रभाव साढ़े चार क्रिया में उनके जीवन में पड़ता है तो साढ़े पांच में जो हो रहा है उसका तो हम अनुमान ही करते हैं उसको कुछ समझते हैं इंटेलेक्ट लेवल पर ही और साढ़े चार क्रिया में जीने का क्या स्वरूप बनता है वो जो उनका बनता है वो हमारा भी बन सकता है इस प्रकार से ये साढ़े चार में ही दस क्रिया के बराबर ताकत है कि उतने तक ये अपने में संभाल के रख सकता है तो इसी को कह रहे हैं कि व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए एक स्थली बन जाता है क्योंकि साढ़े चार क्रिया के, के माध्यम से वो भी व्यवहार कर रहे हैं है ना मतलब परस्परता में प्रकृति के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो वो हम साढ़े चार क्रिया में हम भी अध्ययन पूर्वक कर सकते हैं। ये विधि से इस सारे दर्शन का अध्ययन ग्रंथ का अध्ययन हम कर सकते हैं, क्योंकि एक तो या तो ये हो गया कि जागृत मानव का अध्ययन है भाई हमारे क्या ले जा रहे हैं जागृति के बाद हम भी ऐसे करेंगे हम भी किताब लिखते हैं ना एक तो ये बनता है और भ्रमित आदमी क्या करे इसका तो अब अब अध्ययन की जरूरत क्या है तो जागृत मानो के मन का जो विज्ञान है कैसे मन मन मतलब जीवन कैसे काम करता है उसको समझने से हमारे अंदर उसका एक फॉर्मेट तैयार होता है वो फॉर्मेट तैयार होने का मतलब ये नहीं कि हम समझ जागृत हो गए है ना लेकिन जागृति का फॉर्मेट हमारे पास आ गया उस फॉर्मेट में अब अपन जीने का अभ्यास को बिठाते जो भी यहां आगे भी सकते हैं जो भी क्रियाकलाप हैं उन सभी क्रियाकलापों को अभी जीने के स्वरूप में अपन अभ्यास करते हैं उसका तो इससे फिर हमारे आगे की यात्रा है तो ये सब हमारे में एक बार स्मृति में बना रहे और 10 क्रिया संबंध जो आदमी है वो किस प्रकार से जीता है वो आ, परावर्तन कैसा होता है वो परावर्तन तो हम सबको दिखा देता है वो परावर्तन को हम साढ़े पांच क्रिया का अनुमान करके साढ़े चार क्रिया के परावर्तन को ठीक ठीक समझ पाते एक एंट्री ये भी बनती है अपनी क्योंकि जैसे सहस्थिति में अनुभव और आप अनुभव बारे लिखा बहुत सारा है हम लेकिन उसका तो अनुमान ही कर सकते है।, है ना उस अनुमान के आधार पर अब वो साढ़े चार क्रिया किस प्रकार काम करती है अनुभव संपन्नता के बाद वो भी हमको वो अनुमान में आता है और वो आदमी कैसे जीते हैं ये भी हमारे को दिखाई देता है कि दोनों मियार मिलने से क्या हो गया कि हमारे को एक समझदार आदमी के जीने का स्वरूप क्या है वो किस प्रकार सोचता है विचार करता है हम जितना भी सोचना विचारना कर रहे हैं सब साढ़े क्रिया में ये सारा अभी साढ़े क्रिया में हो रहा है जी माइक में हमने जागृत मानव की दस क्रियाओं का अध्ययन भी किया है मतलब हम सूचना रूप में समझते हैं, तो वो भी सूचना हमारे पास है दूसरा मानवीय आचरण नाम का भी कोई चीज है जिस तो ये फिर ये क्या है ये जीवन का जीवन लेवल पे पता है लेकिन ये मानव के मानव संचेतना मनोविज्ञान मानव जागृति पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी के क्रम में कितने तरह के आचरण करता है तो तरह का आचरण करता है एक फुल फंक्शन में जो मानव है उसका क्या क्या आचरण है उसको पहचाना गया है उसको लिखा गया तो क्या ये हमारे अभ्यास के लिए है हाँ इसको यदि अध्ययन करते हैं तो हमारे पास एक तो सूचना में रहा तो जागृति का फॉर्मेट हमारे साढ़े चार क्रिया में समाता ही है कितना उत, जितना हमारी जरूरत होती है ऐसा नहीं कि वो पूरा अनुभव आ गया उसमें उसके बारे में अनुमान होता ही है और साढ़े चार क्रिया में इतना ताकत है कि वो यहाँ से आपको वहां तक ले जाता है कहा तक ले जाता है साढ़े चार को साढ़े चार के बराबर अपन अध्ययन विधि से बनाते हैं और वहाँ से अभ्यास करते हैं उससे व्यवहार में प्रमाणित होते हैं उससे संस्कार उदय होता है उससे दस क्रिया संपन्न होते है ये कुल बनाकर अपना आ, रूट ये बनता है ना नहीं, सवाल ये है कि अभी अपने पास दस क्रियाओं का सूचना है हाँ अभी अपने पास मानव आचरण नाम का भी एक ढांचा खाचा है हाँ। मूल्य चरित्र नीति वाला तो अभी ये इस इसकी और फाइन डिटेलिंग है जीवन ये के लिए फाइन के डिटेलिंग इस है इस रूप में हाँ, उस, उस आज क्योंकि जब आचरण को आप सफल करने जाओगे जैसे आप अभ्यास पूर्वक भी सफल करोगे यदि आपको फाइन डिटेल नहीं है तो कैसे सफल करेंगे है ना तो प्रमाणित होने के लिए फाइन डिटेलिंग लगेगा लगेगा लेकिन मूल्य है चरित्र है नीति है यही तो बहुत बड़ा है अभ्यास के लिए मतलब और 122 सौ मूल्य चरित्र नीति एक, हाँ, एक ब्रॉडली कह रहे हैं आचरण के रूप में इट इज कम्प्राइजिंग 122 ट्वेंटी टू आचरण हाँ ऑफकोर्स जीवन लेवल लेकिन मानव में बात कर रहे हैं पर मानव में जीवन वाले भाग में बात कर रहे हैं लेकिन वो मूल्य चरित्र नीति जो मोटा जो बना है अपना एक समझने के लिए उसका चालू है फोन। तो वो जो बना है वो इसका इसका टुकड़े है तो इसमें और समझने से क्या हो गया और समझने से यही हुआ कि हमारे को स्पष्टता हुआ किस बात का भाई जागृत जीवन किस प्रकार काम करता है जागृत किस प्रकार काम करता है तो क्या होगा इससे इससे क्या होगा तो ये होगा कि आपको स्मृति में रहेगा ध्यान रहेगा और बहुत सारी चीजें हेल्प जाएंगी अगर चीजों को ठीक से समझेंगे तो लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि शायद समझ में ही नहीं आती है कई बार इसको पढ़ने से तो उसके बारे में भी कोई थोड़ी बहुत क्लियरिटी जो बन सके सकेगी बनाएंगे अपन तो? चाचा जी जो आ, आ, बाबा जी ने मैं ये नहीं कहना सबके लिए जरूरी है ये है ना अभी दीदी का जिज्ञासा आया तो वहां से शुरुआत हुआ इनका माने पढ़ने के लिए तो हमने कहा चलो ठीक ठीक पढ़ लेंगे बारिश का मौसम है अभी थोड़ा पानी वानी भी गिर खेत में काम कम रहेगा जो बाबा जी को अनुभव पूर्वक एक आचरण में जो दिए वही क्रिया आप में भी अभी सेम टू सेम चल रही नहीं वो तो ए, वो पूरी चलेगी तो तो संचेतना होगी तब तो, तो अनुभव भी हो जाना चाहिए है ना लेकिन उसका जो व्यवहारिक स्वरूप है वो अपने में बन जाता है आजा जाओ दीदी यहाँ तो अंतर तो नहीं होगा फिर भी ना कि कुछ अंतर है कुछ तो अंतर रहेगा ही और वो अंतर को मिनिमम करना होगा ताकि वो अंतर जब एक सटल लेवल पर मिनिमम हो गया तो फिर उसके आगे बढ़ जाते हैं अंतर नहीं होगा तो फिर तो जागृति की आवश्यकता खत्म हो गई फिर तो अब किसी दुनिया में लोगों को लोग जागृत होने की जरूरत ही नहीं है नहीं।, नहीं आपके पर पूछ रहा था कि वो कोई तो, तो अंतर न... होगा ना वो हमको नहीं पता चलता है कोई तो अंतर है रह गई। लेकिन वो क्या अंतर रहेगा क्या वो डायरेक्शन का अंतर हो जाएगा अभी तो हमारा ध्यान क्या जाता है अंतर का मतलब चला गया कि यार वापस जीव चेतना में तो नहीं आ जाएंगे पर वो नहीं करेंगे अंतर होगा तो मानव चेतना में और क्लैरिटी का ही मुद्दा होगा ना कुल मिला के कोई फर्दर एक क्लियरिटी चाहिए होगी कोई एक लेवल की क्लियरिटी के बाद अनुभव की बात होगी उसमें क्या चीज होगी कुल मिला के उसमें कमिटमेंट की बात है कमिटमेंट का मतलब ये हुआ कि सअस्तित्व में किस प्रकार से हमारा विश्वास बनता है सअस्तित्व में विश्वास पूर्वक ही अनुभव है तो सअस्तित्व अस्तित्व स अस्तित्व इसमें विश्वास का मुद्दा एक तो सूचना के साथ अपने को बनता है सूचना के साथ बनता है है ना उसके साथ अध्ययन से बनता है उसके साथ अभ्यास से बनता है तो सूचना और अध्ययन और अभ्यास तीन स्टेजेस में हमारा कमिटमेंट गहराता होगा कि नहीं गहराता होगा सभी का आपको पहले दिन सूचना होगा कि अस्तित्व सर अस्तित्व रूप में है तो आपको भरोसा बना लेकिन वो एक पर्टिकुलर लेवल तक का है, है ना उससे आपका एक तरह का आचरण है ऐसा नहीं कि आपका कोई आपकी करेक्टरिस्टिंग में फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है आपके जीने में फर्क डालेगा यहाँ पे आचरण देना ठीक नहीं है उसका जीने नहीं बोलना पड़ेगा और यदि आपने उसका अध्ययन किया मतलब ये सूचना को थोड़ा डिटेल में लिया तो आपका और कमिटमेंट आगे बढ़ेगा या घटेगा और आपने अभ्यास किया और अभ्यास में वैसे पाया कि तार्केस भी ऐसे चाहते हैं ये भी चाहते हैं चीजें उस प्रकार चलने लगी है ना जैसे हम ये सुन रखे थे बहुत पहले से कि हर मानव को स्वीकार होता है भैया पहले बताते थे नहीं स्वीकार होता था तो कैसे भरोसा होता था मानते थे कि हमको भरोसा है हमारे को लग रहा है कि स्वीकार होता है तो सबको होता होगा एंड लेकिन वो वो एक्चुअली देख लेने के बाद अलग होती ना तो सांप की आपने बहुत वीडियो देख लिए लेकिन एक्चुअली सांप गया तो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता तो अब क्या फर्क पड़ गया क्या उसमें सांप की जगह क्या वो टाइगर निकल आएगा ऐसा तो नहीं होगा ना इतना होगा कि आपका आपका निष्ठा आपका विश्वास हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन, दिन चीजों के प्रति बढ़ रहा है जिस प्रकार से हम लोग यहां पहुंच गए तो अब यहां पहुंचने के बाद अब क्या अब हमारा भरोसा बढ़ा होगा कि नहीं घटा हुआ घटा हुआ क्या हुआ अच्छा भरोसा बढ़ेगा तो आज तो जीने में क्वालिटी आएगी या घटेगी वो भी आने वाली है इसका मतलब पहले जिस लेवल से तो जी रहे थे वो जिस लेवल का भरोसा था उस प्रकार का जीना है बातें लेकिन वही दिशा भी वही होते हुए भी अभी भरोसा और बन जाना उससे और आ, अपने जीने में आश्वस्ती ना उससे धीरे धीरे फर्क पड़ेगा तो इस विधि से सारा अध्ययन अभ्यास क्या कर दे रहा है हमारे में विश्वास को बढ़ा रहा है तो तीन स्टेजेस में हम देख रहे हैं विश्वास को एक सूचना के लेवल पर एक अध्ययन के लेवल पर और एक अभ्यास के लेवल पर जब तक हमको ये सूचना ही नहीं थी कि अस्तित्व अस्तित्व है तो हमेशा ये तो था ही बिग बैंग का खतरा या ईश्वर के नाराज होने का खतरा तो वो हमारे जीने को प्रभावित करता ही है बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से कभी भी हम मर सकते हैं ना? और वहां ईश्वर की मर्जी के खिलाफ भी कभी कुछ हो गया गलती से नाराज हो गया तो कभी भी कुछ हो सकता है तो वो एक हमारे जीने को प्रभावित करता है या नहीं करता है और वहां से कुछ सूचना बदली तो कुछ बदला कुछ हमारा भरोसा बदला गहराया फिर उसका जैसे हम अध्ययन करें कि अब कोई मिला के जो भी जागृत मानो ने जो भी कुछ कहा सुना वो सारा हमारे को स्म रहना जरूरी क्योंकि उनका उनका हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ही है वो सभी चीज हमारे स्मरण में रहना आवश्यक है लेकिन अब अगर हर एक इंडिविजुअल के लेवल पर देखेंगे तो उतना आवश्यक नहीं भी हो सकता है लेकिन जागृति के अर्थ में वो आवश्यक है ठीक है बात, तो अध्ययन का एक काल जिसमें हम कह रहे हैं कि सूचना को ग्रहण करना लेकिन सूचना भी हमारे जीने के फैलाव के साथ ही ग्रहण होती है जितने तक हमारे को जरूरत होती है उतने तक हम सूचना ले पाते हैं और आती है चली जाती है है ना किसी ने किसी ने सोचा कि बात किसी को बताना है तो अब उसकी आवश्यकता बन गई तो वो एक लेवल से और और आगे चला जाता सुनने वाले से सुनाने वाले के पास सूचना थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आवश्यकता लगी उसको है ना किसी को लगा कि नहीं अब बताते बताते दुनिया में बताते दुनिया में बताना है भाई और कई तरह के लोगों को बताना पड़ेगा तो और ज्यादा लेवल से चली जाएगी है ना फिर किसी ने सोचा कि भाई हमको तो धर्मगुरुओं को बताना है तो इसी सूचना को यदि उस एजेंडा से सुनता है तो वो मन वृत्ति चित्त आत्मा बुद्धि और व्यापक और ईश्वर और इसके बारे में क्या कहा गया है डिस्टिंगशन के साथ उस पर उसका अपने आप ही ध्यान ज्यादा जाता है किसी को लगा कि हमको तो अपने बच्चों के साथ ही ठीक से जीना है तो उस प्रकार से अपनी आवश्यकता के आधार पर आदमी उसको ग्रहण करता है आवश्यकता पूरी हो जाए पूरी पूरी आवश्यकता खड़े जाए अखंड समाज सार्विक व्यवस्था अगर हम यहां से चलते हैं तो चूंकि ये ये सब बातें हैं ही उसी के लिए है ना मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ता आदमी इसलिए कि उसको नासा में जाना है फाइनल वहां लेके जा रहा है बम बनाना है, है ना तो वो उस ऑब्जेक्टिव से पढ़े जल्दी पढ़ सकता हो एक उदाहरण के लिए है ना तो इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं तो तो अब हर एक आदमी का आवश्यकता एक अलग अलग लेवल पर डिफाइन रहेगा चाहे बने पूरे के साथ बात करें पूरे के साथ हम चले भी लेकिन मानव की जितनी ग्रोथ हुई रहेगी उतनी उसकी आवश्यकता रहेगी तो किसी को अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जीना है और मॉडल पे काम करना है और मॉडलिंग करना है जो भी करना जिस प्रकार का आवश्यकता हम पहचानेंगे उस प्रकार से चीजों को हम ग्रहण करते हैं कंटेंट उतना उतना रहकर भी अब हमारे में अपनी आवश्यकता के योगफल से चीजें जुड़ने की बात बनती है उससे हम इतना कनेक्ट कर पाते हैं जी भैया ये कि आचरण में जाने जा रहा है आचरण का फर्स्ट डेफिनेशन में अपने एक बात अच्छा ये एग्जांपल दिया है हर गायक में एक ही टाइप का देखा जाएगा जाए जाए मतलब आचरण स्थिति परिस्थिति एक रहेगा तो अब मानव जो भ्रमित मानव से जागृत मानव का मान लीजिए फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में आया है स्वभाव में परिवर्तन आया है धीरता बेटा उदरता मान लीजिए धीरे बेड़ता कोई भी लेवल तक गया है दस मानव या बीस मानव स मानव अब स्थिति परिस्थिति एक ही होगा तो वो उन लोग का जो आचरण है एक ही टाइप होगा कि ना देखो किसको हम आचरण रहे हैं है ना गाय का जैसे उदाहरण दिया कि हर गाय का एक ही आचरण है का मतलब इतना हुआ कि कुछ उनमें कॉमननेस है यूनिकनेस और कॉमननेस उसको नाम है आचरण हर गाय का एक यूनिक रेस है गाय का यूनिकनेस क्या है पूरी जाति का यूनिकनेस है जो अन्य जानवरों से नहीं जुड़ता है और वो हर एक गाय से जुड़ता है इसको कह रहे आचरण अपन क्या मान रहे हैं कि क्रियाकलाप जो करते हैं जिंदगी में उसको अपन आचरण मान रहे हैं? वो पूरा पड़ता नहीं है तो मानव मानव में अभी तक जो जो भी एक सिंपनी क्रिएट होना चाहिए वो नहीं हुआ है इसीलिए कह रहे हैं कि मानव है कोई आचरण प्रकट नहीं हो रहे ठीक तो आचरण व्यवस्था के साथ इसको अपने को ठीक-ठीक से ये उत्तर हो सकता है है ना निश्चित आचरण का मतलब उसका कोई लक्ष्य है दिशा और कार्यक्रम निश्चित का मतलब ये नहीं कि बार बार वो ही करते रहे वो तो कर ही रहे हैं हजारों साल से लेकिन वो निश्चितता नहीं है निश्चितता का एक ही मतलब होता है जिसमें लक्ष्य दिशा और कार्यक्रम में एक हो जाना इसको बोलते निश्चित होना मेरा क्वेश्चन वही है मान लीजिए जो सिचुएशन है उसमें दया भाव जागृत होना है तो जो ऐसा नहीं में जो भाव जब जागृत होगा हर जागृत मानव उस लेवल का उसमें दया भाव जागृत होना ये नहीं कह रहे ऐसा नहीं।, नहीं कह रहे देखो आचरण का मतलब है मानव एक इकाई है प्रकृति में और वो समग्र व्यवस्था भागीदार हो जाए तो उसमें मानव माना जाती जैसे गाय पूरी जाती है अपने आप में एक समग्र व्यवस्था भागीदार है तब तक ये हो जैसे अभी कोई भी चीज जैसे ये एक, एक प्रकार का कोई बिहेव कर रहा है ना आचरण कर रहा है तो कोई एक व्यवस्था इसके साथ काम कर रही है व्यवस्था के बिना ये कुछ काम नहीं करता है तो जब तक हमारे में कोई सिंपनी नहीं क्रिएट हुआ है कोई कोई हमारे में ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट नहीं हुआ है तो हम अपना कोई आचरण थोड़ी नहीं कर रहे व्यक्तिवादी विधि से हम कुछ कर रहे हैं वो व्यक्तिवाद है। इसको समझना चाहिए तो अभी हम अपने पर की सीमा में व्यक्तिवादी विधि से कुछ अच्छा बुरा करते रहते हैं कुछ अच्छा भी करते रहते हैं कुछ बुरा भी करते रहते हैं तो मानव का मौलिक आचरण में प्रकट कर गया ऐसा नहीं वो प्रकट होने के बाद वो मानव जाति से जुड़ेगा जुड़ेगा और मानव जाति उससे जुड़ेगा जुड़ेगा तो आचरण की निश्चितता नहीं का मतलब यही हुआ कि आचरण निश्चित नहीं हो पाया कि क्या है बाबा के शब्दों को समझना थोड़ा काम है मतलब आचरण निश्चित नहीं हुआ मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हमारा आचरण क्या है तो शरीर चलाना और शरीर से जुड़ी हुई सब चीजों को निपटाने के लिए अपन काम करते रहे और वो सब परिस्थिति जान जो आप जैसे उदाहरण ले रहे हैं आप वो शरीर कोई परिस्थिति के साथ है है ना तो मानव के लिए देखेंगे तो मानव के लिए अगर नेचुरल देखेंगे तो दो तो ही परिस्थिति है एक मानव है दूसरी प्रकृति है ये तो परिस्थिति है तो मानव मानव के साथ परिस्थिति बड़ी परिस्थिति है उसी में तो आचरण की बात हो रही है वो वो सफल होने से प्रकृति के साथ परिस्थिति उसमें पर सफल होंगे तो कोई अलग से परिस्थिति नहीं है ये सारी परिस्थिति जो हमने बना के रखी हुई है ये ये बेसिकली आचरण के निश्चित ना होने के कारण है मानव मानव में हम आउट स्टेज ले रहे हैं मानव प्रकृति और मानव मानव लेकिन मानव मानव में दो एक है मानव जागृत मानव जागृत मानव का होगा जागृत मानव भ्रमित मानव का होगा ये भी नहीं कह रहे देखो क्या हो रहा है ना जागृति को स्वीकार करके जागृत परंपरा हो जाती है उसका धरती में कोई भ्रमित मानव नहीं रहता है अभी अपने अंदर ना वो डिविजन बनाए हुए हैं कि एक भ्रमित आदमी एक जागृत आदमी भ्रमित आदमी जागृत आदमी ऐसा डिवीजन हमारे अंदर बने हुए हैं जबकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जागृति एक बार अनुसंधान पूर्वक हुई वो किसी तरीके से उसका जो भी मॉडलिंग का स्टेज हुआ उनमें से गुजरने के बाद वो संविधान में चली वो परंपरा जागृत हो गई परंपरा जागृत होने के बाद पूरी माना जाती है जागृति पूर्वक जीने की बात आ गई अभी हम लोग चल रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड में हाँ तो ट्रांजिशन पीरियड को हम थोड़ा से देखना चल रहे थे भाई ट्रांजिशन पीरियड का मतलब कर ले रहा है लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं निचले से अब जर्नी है ये जर्नी लॉन्ग जर्नी तो ये बीस का मतलब कैसे होगा वो थोड़ा सा देखा जाए बीस का तो सिंपल सा बात होगा जिनको ये, जिनको ये भरोसा बनेगा कि बात ठीक है है ना? जिनको लगेगा कि इसमें कुछ संभावना है जिनको लगेगा कि बात मेरी है जिनको लगेगा कि ये हर मानव से जुड़ती है वो लोग मिलके काम करेंगे क्या काम करेंगे भाई वो मिलकर कोई अब ये बात कैसे जाए वहां तक जिसकी बात है वहां तक पहुंचे पूरी मानव जाति की बात है वहां तक पहुंचाने की बात करे लक्ष्य एक रख के काम करना है। हाँ तो अभी तो ये कोई भ्रमित जागृति के बीच में कोई कंट्रोडिक्शन इसमें है ही नहीं जैसे अभी हम काम कर रहे हैं तो हमको भ्रमी जागृति के बीच में थोड़ी काम कर रहे हैं। अभी हमको समझ में आ गया कि जागृति पूर्वक ये सब होना है और हमको ये सब करना है कैसे हम कर लें ये रात दिन काम करेंगे कैसे आपको समझ में आ जाए आपको आ जाए तो ये बिल्कुल फोकस प्रोग्राम है इसमें कोई दो पक्ष नहीं है जब हम समीक्षा करते हैं तो दो पक्षी विधि से समीक्षा होती है और जब हम उसको कार्यक्रम में ले जाते हैं तो क्या क्या दो पक्ष हर मानव समझना चाहते हैं और इतना समझना है इतना और समझना है उसमें आपको रिजेक्शन नहीं कोई भी किसी प्रकार का रिजेक्शन नहीं कोई दो पक्षी नहीं है आज हमको समझ में आया तो आज जैसी परिस्थिति है उसी में से बेहतर परिस्थिति को लिए हम काम करते हैं ये रास्ता बनता है और बेहतर परिस्थिति होने पर बेहतर परिस्थिति के लिए काम करेंगे इस प्रकार से जब ये परंपरा तक पहुंच गया तो परंपरा जागृत हो गया ऐसी जागृत परंपरा में अब हर आदमी के लिए जागृति का रास्ता खुल गया अब भ्रम नाम की चीज ही खत्म हो गया अब हर बालक सदा सदा उतरेंगे परंपरा जागृत होने का मतलब हाँ, परंपरा जागृत हो गई मतलब उसका मतलब पहला बिंदु क्या होगा कि सभी राष्ट्रों ने ये संविधान को स्वीकारना हो गया बिल्कुल संविधान में जागृति लाना हाँ। है ना चार गद्दियां जो बताया शिक्षा गद्दी व्यापार गद्दी धर्म गद्दी और ये राज्य गद्दी इन चारों गदियों में इस बात को स्वीकारा जाना और उसके आधार पर चीजें को डिजाइन कर लेना फिर तो भ्रम वाला फिर उसके बाद जैसे अभी लोग जी रहे हैं बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनको उठ पटांग पढ़ाया जा रहा है ये जो भी हो रहा है क्योंकि परंपरा जागृत है तो जैसे पैदा होते हैं वैसे ही रह जाते हैं तो खाली परंपरा जागृत होने की बात है चारों जगह पर जैसे ग्रेविटी की हम बात करें तो ग्रेविटी को शिक्षा ने स्वीकार कर लिया ग्रेविटी नेचुरल चीज है और ग्रेविटी को संविधान ने नहीं स्वीकार किया ऐसा थोड़ी न है ना तो संविधान में भी चाहे वो स्पेशल उल्लेख नहीं हुआ लेकिन वो स्वीकार ही गया है कि भाई शिक्षा मांग मतलब तो संविधान उसको मान नहीं करता है तो इसी प्रकार से मानव मानव के सुख मानव के जीने का स्वरूप और मानव का आचरण क्या होगा और हम कैसे रहेंगे तमाम जितने मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दों को यदि परंपरा स्वीकार कर लेता हैं इस अनुभव के कंटेंट को ऐसे अनुभव कंटेंट को स्वीकार करने से परंपरा जागृत होती है उसमें हर आदमी के जागृत होने का कार्यक्रम बन जाता है अब स्वीकार स्वीकारने के लिए क्या करते वो तो अपन अनुमान ही करके पता करेंगे है ना जैसे आजादी अब किस तरीके से मिलेगी वो तो नहीं पता चल रहा मिलने के बाद भी पता नहीं चल किससे मिली है ना वो तो मिली मिली वो भी डाउट लेकिन अभी भी ये लड़ाई हो रही है कि गांधी जी के कारण मिली या बोस जी के कारण मिली तीसरा विचार भी उसमें आ गया कि नहीं अंग्रेज खुद ही परेशान हो गए थे तो उनके अंग्रह युद्ध चल रहा था ये भी एक विचार है उसमें हाँ महायुद्ध में जो सेकंड वर्ल्ड वार में थक गया अपना समाले क्या करे पता नहीं जो भी हुआ सो हो गया ठीक इसी प्रकार से अपन अनुमान करके देख सकते हैं कि क्या अनुमान करके देख सकते हैं कि मानव जाति बेहतर का मॉडल चाहती है ये तो चाह रही है तो दिख ही रहा है जंगल युग से लगाकर यहां तक तो है।, है ना और जिसमें थोड़ा सा भी बेहतर दिखता है उसी उसी को बड़ा अनुमान करके वो चिपक जाते लोग तो यदि में ये कोई बेहतर मॉडल बन सकता है तो हमें लगता है कुल मिलाकर मॉडलिंग विधि से ये जाने वाला है हमारा निष्कर्ष बना मतलब हम बाकी के निष्कर्ष को कुछ कह नहीं सकते कई लोगों को कुछ लगता होगा हमारे को लगता है देखो बिना मॉडल के जाएगा नहीं अगर ऐसा एक लिविंग मॉडल बनता है जिसमें अच्छा सहयोग से बाबा भी कहीं लिखे हैं मैंने वो पढ़ा नहीं था तो मेरे में निष्कर्ष बना की स्वकाश होगा तो किसी ने पढ़ा बाबा ने यही बोला बोलना ही चाहिए है।, है ना तो बाबा ने भी कहा कि बारहवीं का स्कूल और एक एक लोगों का गांव यदि ऐसा कुछ बन जाता है तो ये दावा ना ले न्यूनतम मॉडल का मतलब यहाँ पर एक क्योंकि बड़ा व्यवस्था क्या है ना इसमें ये विश्व परिवार व्यवस्था में अगर देखेंगे तो फंड मैनेजमेंट और ये सारा कुछ जो बेसिक व्यवस्था का जो इकाई है वो ग्राव है तो ग्राम व्यवस्था व्यवस्था का, का बेसिक इकाई उसके बाद आ रहा है, है ना एक, एक थोड़ा आ रहा है मतलब ये जो स्टेट लेवल पर उसके बाद देखेंगे तो सीधा विश्व लेवल पर तीन स्टेजेस में वो मुख्य काम है उनके बेसिक यूनिट एक बार प्रमाणित हो गया हाँ। जो, जिसको हम एक गांव बोल रहे पहले से बारहवीं तक शिक्षा और हाँ। व्यवस्था वाला तो वो मॉडल का फिर ऐसे मॉडल का अंतर संबंधी प्रमाणित होना रह गया ना ना ऐसा नहीं होगा वो मॉडल के बाद ये आदमी के पास ये मॉडल आ जाएगा सभी मानव जाति के पास कि भैया जीने का ये स्वरूप हमको चाहिए तो उसके बाद सीधा वो संविधान में जाने की बात बनती लेकिन जैसे अनेक जिगलू खड़े रहना भी एक वो नहीं होता भैया एक मोबाइल बनता है अनेक मोबाइल नहीं होता कभी भी एक मोबाइल बना जैसे और मानव को स्वीकार हो गया उसके अनुकूल हो गया वो मोबाइल तो कब से बन गया था 100 साल पुराना हो गया मोबाइल का इतिहास मतलब लेकिन ए? वो मॉडल वो मॉडल सर्व uh, मतलब चॉइस का नहीं बना सबकी चॉइस का नहीं था क्योंकि पूरे ट्रक पर मोबाइल था इट वॉज मॉन्टेड ऑन ट्रक तो मॉडल होते हुए भी, भी मतलब मॉडल क्यों कह रहा हूँ क्योंकि उसमें से बात बातचीत भी होती थी वो मिलिट्री वाले सब कर लेते थे और सारा कुछ होता था लेकिन वो जनमानस जनमानस उससे थोड़ा ऐसा था ना बेकि क्या क्या पता क्या हो रहा है इतना बड़ा लेकर जाएंगे तो क्या पता क्या जैसे लग रहा है कि अभी यहाँ आगे लगता क्या पता क्या हो रहा है क्या हो? आगे कल को क्या होगा परसों क्या होगा है ना तो सर मानव की चाहत से नहीं जुड़ा फिर एटीएनटी कंपनी ने मॉडल बनाया इतना बड़ा इतना बड़ा मोबाइल वो भी चालीस साल बाद उसी के अंदर बैटरी वैटरी सब डाल के बनाया तो भी लोगों को अच्छा यूरोप में चला वो लेकिन कारों में रखा रहता तो चलो कार वाले तो फिर भी रख ले लेकिन जब ये ऐसे आए पॉकेट में रखने लायक उसके बाद दौड़ गया इसका मतलब यही हुआ कि पहला जो मोबाइल बना था वो उसने गलत बनाया था ऐसा नहीं करे लेकिन वो अभी उसका उसको उसको जामा वो पहनाने की जरूरत बची थी हो या मतलब और डिटेलिंग होने जरूरत थी उसकी बेसिक टेक्नोलॉजी तो वही रही लेकिन उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के बाद बची रहेगी जैसे यूजर फ्रेंडली हो गया उसके बाद लोग दौड़ गए लेके हमारे को तो इतना समझ में आया कि ये भी मॉडल यार अगर हम बोल रहे हैं हर मानव की कामना का है और धरती का हर मानव के लिए है ग्लोबल है यूनिवर्सल है तो एक मॉडल देने की जरूरत है जो यूजर फ्रेंडली हो कोई इसमें अतिवाद ना हो है ना कोई इसमें अभाव ना हो कोई शिकायत ना हो किसी तरह का कोई बहुत पसीना बहा के जिंदा रह रहे है बहुत संघर्ष कर रहे हैं बहुत भोगी है ना और इस सदुपयोग विधि से जो भी एक सर्व मानव के ये मोना दीदी से लोगों को भी अनुकूल लग जाएगी तो हम भी कर सकते हैं है ना इनसे आगे और आगे और और नई पीढ़ी के लोग जो आते जाएंगे उनको यार ऐसे हम भी कर सकते हैं है ना कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है ऐसे मॉडल पे अगर हम चले जाते हैं तो शायद अभी हम जिगलू बोले हो ना हो इसका मतलब ये नहीं कि, कि अपन जो भी काम करेंगे वो फेल हो जाएगा है ना हो सकता है जिगलू जगह टिकलू आना पड़ेगा टिकलू आए कुछ भी आ सकता है तो उसको सिंपल सिंपल करना पड़ेगा ना सिंपलीफाइड हो जाता है और वो पूरा पड़ता है दोनों चीज उसको सिंपलीफाइड होना भी जरूरी है उसको पूरा पढ़ना भी जरूरी है कठिन को कोई स्वीकार करेगा नहीं इसको पक्का मान लीजिए तो हमने कठिन वाले बात को छोड़ ही दिया इसलिए हमारे सारे प्रेजेंटेशन में सरल है ऐसे निकल गया तो ऐसा नहीं कि लोगों को बोलने के लिए क्योंकि अब सरल ही है यार खत्म करो ना कहानी है ना कई सारे हमारे मित्र बोलते हैं इतना सरल थोड़ी जितना आप बोल दे मैं यार को करके क्या करेंगे ये तो बताओ कठिन को करके क्या करें जैसे अभी इसको हम पढ़ेंगे तो कल तक खत्म कर सकते हैं पूरी मनोविज्ञान को सरल सा कठिन तरीके से तो लिखी हुई है लिखा है वो बहुत सारा अच्छा तो ये हमको समझ में आ जाए की मॉडल विधि से अपन चलेंगे तो जो समझ में आए वो मैं बताई करता हूँ तो ये समझ में आये की मॉडल विधि से ही आ, अभी मॉडल विधि का मतलब क्या है कि जो मॉडल हम प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया के सामने वो हर मानव अपनी चाहत से कनेक्टेड होके देखे और उसको इजीली वो आ, मतलब उसको आ, क्या कहे पूरा होते हुए देखे इस मॉडल में अगर ऐसा होता है तो आ, वो मॉडल का आ, थियोरी में जितना लिखा है उतना हो सकता है पूरा कंप्लीट ना हो फिर भी वो मॉडल स्वीकृत होगा मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो वो कौन सा बिंदु है जहाँ स्वीकृत होगा ये मॉडल जिससे हम बोल सकते हैं जागृत परम्परा हाँ देखिए ऐसा है जनमानस में साढ़े चार क्रिया तो चालू है ही सुखी होने की इच्छा है ही ठीक और जितना वो देखता है उससे अधिक अनुमान करने की क्षमता है ही ये उसमें रखा जाता है तो जिसको आप कह रहे हैं समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्या चीज होता है जिससे कि स्वीकृत हो जाता है उसी को कह रहे हैं हम साक्षात्कार यदि आप एक ऐसे लिविंग मॉडल को क्रिएट करते हो जिसको देखकर आदमी को साक्षात्कार हो जाए अरे ऐसे तो हमको जीना चाहिए हमारे बच्चों के लिए यही चाहिए हमको जिसको अभी हम क्या करते हैं शब्द से साक्षात्कार कराना चाहते हैं शब्द वहां भी रहेंगे मना नहीं कर रहे हैं कि शब्द खत्म हो जाएंगे परम्परा हम ये नहीं करे शब्द से अर्थ अर्थ से वस्तु तो वस्तु आप खड़ा करके दिखा दिए तब क्या हो गया शब्द और अर्थ वो बहुत बहुत जल्दी से काम पूरा हो गया जब तक वस्तु हम वस्तु हम क्रिएट नहीं कर पाए या दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वस्तु तो अभी कहा अस्तित्व में है वो किस रूप में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म से अति तो सूक्ष्म रूप में हो गई है ना वो तो आंख से पकड़ में नहीं आ रही तो हर मानव में जो कल्पनाशीलता है उसी में इतना दिखा दिखाना है जिससे कि उसको अपनी कल्पना लगा के वो फैला के देख लेगा क्योंकि तो कभी भी दिखाएंगे तो हम तो बहुत मिनिमम कुछ दिखा पाएंगे तो अगर ये हमको समझ में आता है तो मॉडल क्या हो जाता है जैसे बाबा जी बोले मैं मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल हूं उनको देखकर ये मॉडल ढूंढने में बहुत मेहनत पड़ती है कि क्या मॉडल है यार ये है ना और वो बड़ी गौरवता से गरिमा से कह रहे हैं कि मैं मिनिमम ब्यूटीफुल लेकिन हूं ब्यूटीफुल बढ़ा है मिनिमम मतलब सेंटर के चैनल नहीं कितना जोरदार तो मिनिमम को बड़ा ढूंढ के लाना पड़ता है क्या ब्यूटिफुल मॉडल है तो वहां शब्द ज्यादा रहते हैं ठीक उससे बड़ा मॉडल जो भी होता है वहां पर शब्द का तीव्रता उतना का, नहीं रहता है कम हो जाता है जैसे अभी यहाँ लोग आते हैं अब बाबा घर में जाके लोग आ जाए और यहाँ पे आ जाए मतलब जब बाबा, बाबा रह रहे तब भी मतलब दोनों को एक समकालीन मान ले वहां घुमा के लिए यहाँ घुमा के लिया यहाँ कहाँ ज्यादा दिखेगा उसको जबकि हम हम सोच रहे हैं बाबा से हम बहुत पीछे हैं अभी है ना बट मौड, मॉडल उसको बड़ा दिख जाता है है ना तो इस विधि से होता रहता है तो मॉडल एक अलग चीज है तो समाज एक चीज है समाज के आधार पर जीने का एक मॉडल उसमें क्या हो गया वो जो बेर मिनिमम समाज है वो ज्यादातर तो लोगों में शेयर हो गया और शेयर हो जाने के आधार पर अभी हम उसको जीने के स्वरूप में अभ्यास करने के लिए पहचान लिए तो अभी लोगों को मॉडल तो अट्रैक्ट करता है लेकिन जब थोड़ा और ध्यान से यहाँ जुड़ते हैं तो क्या देखे? अंदर की किसी चीज का पता लग जाती है।, है ना अभी कई सारे परिवार यहाँ जुड़े दो दो परिवार उनके विकेट कर गए किस कारण से कि भाई यहाँ के कुछ महिलाओं से बात हो गई एक दो लोगों से अब उन्होंने अपना दुखड़ा उखड़ा रुलाया रुलाया बेचारे जुड़ते जुड़ते तो रह गए ठीक भी है अच्छा वो इतना नहीं देख पा रहे हैं कि ये अभी कब आए कैसे आए क्या हुआ और कैसे इनका भी निवारण हो जाएगा उनको नहीं देखा उनको लगा बाहर से सुंदर दिखता है अंदर उतना सुंदर नहीं है तो ठीक बात है भैया नहीं है तो नहीं है है ना जैसे आपके साथ भी खतरा हो ही सकता है अभी आने वाले समय में तो ये हमको समझ में आ जाए कि भाई अंदर से सुंदर होना है और नहीं होना है थोड़ी है तो उसकी लिए प्रक्रिया है उस पर अपने साथ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी पूरा मॉडल नहीं खड़ा हुआ ये तो बात बनी तो खाली स्थूलता मॉडल ऐसा तो नहीं आदमी स्थूलता का मॉडल देखेगा व्यवहारिक सूक्ष्म चीज उसका मॉडल देखेगा और कुछ विचार भी करता है खुद भी उसमें कल्पनाशीलता भी है वो तीनों को मिलाकर उसको कुछ दिख जाता है जिसको दिख जाएगा दिख जाएगा तो ज्यादातर तो लोगों को दिख जाए ऐसा भी नहीं होता है कि मोबाइल आपने पहले दिन हाँ कर लिया था आपने, आपने, कई लोगों ने मोबाइल को ना किया था अरे छोड़ो यार कहा लेके घूमते फिरेंगे है ना कहाँ नेटवर्क आ जाएगा कहाँ से उसकी बैटरी आ जाएगी कौन क्या करेगा ढाई रुपये का कॉल भी मैंने मोबाइल खरीदा हमारे घर में सब चिल्ला इनकमिंग कॉल पर ढाई मिनट लगता था जब हमने मोबाइल लिया था शोबाजी में ठीक तो सभी बोलते थे क्या क्या मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है की सारे लोगों को दिख गया था कि ये बहुत सर्व है ना ज्यादातर लोगों को दिख गया जिनको दिखा को दिख गया ऐसे बोलेंगे अब चला आगे तो आजकल सब हर में रखता है हाँ बिल्कुल बताइए मोबाइल में भी टर्निंग पॉइंट आया था जब पहले लोगों से पूछा गया तो बोले हम बात किससे करेंगे भी तो मोबाइल होना चाहिए उनके पास मोबाइल है <laughs> ही नहीं ठीक बात जैसे जैसे मोबाइल आने लगे तो उन्होंने कहा इसकी तो जरूरत है जिनसे बात करना चाहते हैं उनके पास अब मोबाइल है तो एक वो भी एक टर्निंग पॉइंट तो समय आता है उसका मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ या समझने का प्रयास कर रहा हूँ की समझ लीजिए है जी तो वहाँ हो सकता है की कुछ कैश ट्रांजेक्शन हम कर ही रहे है लेकिन जो बाहर का आदमी है जो देखने आया हाँ, है, वो समझ था था। था। था। जाएगा कि ये ट्रांसलेशन हो सकता कोई है। कोई बड़ी चीज है, देखो आदमी हाँ। में अनुमान क्षमता है बहुत विद्वान लोगों के भरमार है आप बिल्कुल मत मानो अपन ही विद्वान है है ना तमाम विद्वान है और वो इतना इतना फैला के देखना हमको आता ही सब में कल्पनाशीलता है ठीक सार्थकता के साथ भी इतना देख के इतना फैला देते हैं निरथकता में इतना देख इतना फैला देता है आदमी और दोनों तरह काम आदमी करते ही ठीक सार्थकता का भाग ज्यादा हो जाने से पानी का तो दिख रहा जुगाड़ तो हाँ तो सार्थकता का भाग बढ़ जाने से वो कुछ एक अलग परिणाम पे पर पहुंच जाता है क्या हुआ 2003 मतलब पांच के करीब हमको ये समझ में आया कि हम लोग गलती क्या कर रहे हैं तो मतलब मैं अपनी बात करता हूँ सब सबके करते तो मैंने एक उदाहरण में ऐसा बोलना शुरू किया कि देखो हम लोग का काम यह है कि हम लोग सब जगह जगह जाके बोलते हैं कि देखो हमारे पास एक बहुत बढ़िया पेंट है अच्छा क्या है पेंट तो की क्वालिटी तो पेंट की क्वालिटी बताते हैं वो धूप में खराब नहीं होता है टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी है ये भी है वो भी है है ना और बहुत शाइनिंग रहती है और चमकदार और ये वो बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है कहाँ है पैंट अब पता ही था कि बनाना भी है ना तो था ही नहीं अरे पेंट है अस्तित्व में यार देखो जरा अब कहा देखे अस्तित्व में है ना तो विचार ही जिंदगी है ये जिंदगी जिंदगी में भी आएगा कि नहीं आएगा कभी के विचार में रह जाएगी खाली तो विचार में जिंदगी को बनाना और विचार में सब महल खड़े करना शुरुआती दौर में तो यही समझ में आती थी है ना फिर तो हमको ये दो पांच पांच दो हजार पांच छह में कभी मेरे लगा कि इसमें बड़ी ब्लेंडर हम ये कर रहे हैं ऐसे जीता है परिवार कहाँ है वो परिवार है ऐसे ऐसे ये होता है वैसे होता तू है किधर तो हमको तो समझ में आया कि, कि मिसिंग है इसे है ना क्या मिसिंग है भैया मॉडल लाओ लगाओ पैंट कहा है लगा के दिखाओ ये लगा हुआ पैंट भी है दस साल से अभी तक इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है आप देखो क्या कर सकते हैं करो छह देश में जो करना है चार आदमी को पकड़ो उसको चिड़ाओ कुछ करो करके कर दिखाओ ना क्या हो सकता है ना तो ये मुझे लगता है कि मॉडल विधि से अपन चल पाए क्योंकि हम अभी जो भी कुछ करते है मॉडल है ही वो आप भ्रमित स्थिति में भी हम जो कुछ कर रहे थे उसमें भी एक मॉडल बनता ही था नहीं और वो मॉडल कहने के भ्रम के मॉडल में चला जाता था अभी जागृति विधि से एक मॉडल बन रहा है तो समझ में आना जीना साथ साथ चल रहा है तो कोई मॉडल बन रहा है जैसे कोई मॉडल खड़ा होता है एक आचरण प्रकट कर देते हैं अपन जैसे अभी यहां पर हम 2008 से हम यहां पर हैं लेकिन अभी जिस प्रकार से कुछ परिवार मिलकर कुछ थोड़ा सा एक कर पाए एक सिंफनी ग्रेड होता है उसका एक आचरण फ्लेवर आता है यार पूरी मानव ज्योतिष स्वीकार अच्छा ऐसा है क्या ऐसा तो हम भी है ना जैसे अब उत्पादन को लेकर या साथ में जीने को लेकर या वॉलेट एक होने को लेकर या धन को लेकर जिस प्रकार से हम एक से, बन पाए उसका एक उसका एक मॉडल बन रहा है वही तो लोगों का ध्यान आकर्षण कर रहा है और कोई कारण नहीं है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा कोई कारण ही नहीं, नहीं है कि अगर और इसको हम ले जाते हैं जैसे अब अब बड़े बड़े में दिख गया आप छोटे में दिखना चाहिए छोटे में दिखने का मतलब वही की और सूक्ष्म में भी दिखे लोग आए बातचीत करके दिखे अभी भी दिखता है कई लोगों को कई लोग कई जगह सही नंबर डायल हो जाता है तो बातचीत में पास हो जाते हो कोई रॉन्ग नंबर डायल हो गया यहाँ पे और उनका विकेट डूब गया हो जाता है दोनों तरीके की चीजें अपन ने कोई फिल्टर लगाया नहीं कि तुम जाकर राइट नंबर रॉन्ग नंबर अपनी तरफ से कोई फिल्टर नहीं अपन तो देख रहे हैं इसको की कि क्या किया और क्या हुआ अभी और अधिक करने की जरूरत है कहा अपन स्क्रीन स्क्रीन करते रहेंगे दावानल का मतलब क्या हुआ ना यही मीनिंग ऐसा दौड़ेगा ये दीदी और एक्चुअली लोग भूल भी जाएंगे क्या से दौड़ा कहा तो उसके पहले हो जाए और ये भी हो सकता है कि पता भी नहीं कि आप वो दुनिया भी नोटिस भी नहीं कि का हमारे कारण हुआ है। आप बोलते रहना हमारे कारण हुआ कुछ <laughs> <laughs> नहीं जरूरी क्योंकि वो कितने देखो विचार का एक और बूटी है मैं अभी कल ही किसी को बता रहा था कि विचार है ना बेसिकली कोई भी चीज छुपता तो है नहीं अस्तित्व में तो मानव में यदि समाधान का विचार बना किसी एक में बनेगा वो प्रतिबिंबित होता पूरे व्यापक में तो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता हमारा और उसका कहाँ कहाँ कितना कितना जो भी लोग उसके अनुकूल होते हैं उन जिनकी पात्रता होती है वो उनके अनुमान में आने लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए तभी आप देखोगे की कई जगह से इस तरह के सुर बदलने की बात आती है और वह ओके okay, हम आइसोलेशन में हम काम कर रहे हैं ये नहीं कि हम ये जो यहाँ जो कर लिए स्थूल रूप में उतना ही नहीं होता आप नहीं बात कर रहे हो उसके बाद भी वो विचार जा ही रहे प्रोवाइडेड आप में कम्प्लीट हो जाए झलकी के रूप में नहीं जाता है बना ही नहीं ना वो तो जागृत मानव में जो विचार बना वो विचार वो फैलते ही है कहीं व्यापक में तो कुछ छुपा है नहीं ये सिद्धांत रूप में बात होगी तो इसमें कोई क्रेडिट का मुद्दा आता भी नहीं है इसमें अवार्ड लेने का तो प्रोग्राम भी नहीं है तो ये हमको समझ में आना है जरूरी है कि अगर ये हमारा लक्ष्य है तो अच्छा नहीं तो क्या करेंगे इसके अलावा हम प्रश्न आ गया इसके अलावा क्या करोगे आप तो इसके अलावा कुछ करने को है नहीं पास तो आप जो है वो है उसको मॉडल के रूप में काम करेंगे ठीक होगी बात ये प्रश्न उत्तर हो गया हाँ जी हाँ इसी एक, का एक आगे का लास्ट कि तो जैसे मोबाइल की एग्जाम्पल से अपन चल तो आज की डेट में भी एक परसेंट मान के चले हैं। लोग ऐसे है जिन्होंने नहीं कर रहा तो क्या ही होगी योगी पात्रता के हिसाब से पता कह सकते हैं कि उस टाइम पे भी ऐसे लोग आज भी आपसे पूछ के तो डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही आपसे पूछ के कर रहे हैं लोग काम तो मॉडल में आ गया आ, तो वो सब हम्म वही तो कुछ ही लोगों तक बात होती है कुछ ही लोगों में पहुंचने के बाद ये पहुंच जाता है अब चूंकि डेमोक्रेसी अपने आप अधूरा है इसलिए अपनी ग्रोथ नहीं हो रही है उसमें चाहो ना चाहो मुद्दा खत्म हो गया लेकिन ग्रोथ तो मुद्दा है ना वो नहीं हो पा रही क्योंकि अधूरा मॉडल है तो पूरा मॉडल आने के बाद चाहो ना चाहो ग्रोथ उसमें सुनिश्चित ही है वो नेचुरल है और कई सारे लोगों का नहीं भी होगा तो कौन पूछ रहा ना तो ऐसे बड़ी बात नहीं होती ऐसा नहीं होता ना ऐसा नहीं होता कि सभी बीज अंकुरित होते हैं बहुत सारे नहीं होते हैं फिर मट्टी मिल जाते फिर तो एक जनरल एक, एक बड़े स्वरूप में कोई बात हो रही है ना ये नहीं हो रहा है कि वो हंड्रेड की बात होती है हंड्रेड कोई चीज होती नहीं कभी ठीक इस प्रकार से इस प्रकार हंड्रेड कोई चीज नहीं होती तो भैया तीस मूल्य और 122 आचरण वो आचरण में ही तीस मूल्य 122 में तीस है तो ये इसका मतलब ये है कि आचरण मतलब सारे आचरण मूल्य ऐसा तो नहीं बोल सकते। ना ना ना आचरण में तीन चीजें हैं मूल्य है चरित्र है और नीति है बस इन तीस मूल्य यहाँ आ गए ठीक चरित्र में बहुत सारे मुद्दे आएंगे है ना वो कॉम्बिनेशन से काम करते हैं कई चीज मिलके और नीति में बनेगा नीति तो और ज्यादा बड़ी चीजों को मिलकर बन रहा है लेकिन एक मानव में क्या क्रियाकलाप घट रहे हैं है ना जागृति पूर्वक उसको बताया गया एक आचरण के रूप है ये आचरण व्यवस्था भागीदारी के अर्थ में ही है अव्यवस्था भागीदारी में इसमें ना? ये कहा ये प्रकटित नहीं होते हैं? है ना तो मानवीय व्यवस्था के साथ ये आचरण का स्वरूप बनता है तो दोनों चीजों की जरूरत है अपने को अध्ययन पूर्वक ये आचरण समझ में आना है ना और व्यवस्था पूर्वक इसको जीने का अवसर बना रहे ना तो हम अपने अभी जैसे अभी क्या है चाला की झूठ फरेब कहा से सीखा है हम कोई फिल्म में डाला है कोई पेट में सीखे तो आता नहीं है तो अभी जिस प्रकार का व्यवस्था है उसमें हम सीखने के लिए बाध्य हो गए है ना तो आप जिस प्रकार का अगर तो व्यवस्था होता है तो उसमें ये सीखने के लिए हम एक प्रकार का सकारात्मक प्रभाव बनता इसका सीखने के लिए तो वाली बात बनी तो एक आचरण में क्या चीज हो गया कम्प्लीट आ गया एक्सपांस है ना उनको मिलाकर मूल्य चरित्र नीति है तो उसमें समाय हुए 30 मूल्य 122 में बाईस में कुछ मन में कोई गृति में कोई चित्त ठीक है तो फिर उसमें यह है कि जैसे मन में बत्तीस क्रियाएं मतलब स्थिति हैं और बत्तीस वो हैं गतियां हैं तो अब मेरे ये कि क्या हम उसको देख पाते हैं कि मेरी अभी कौन सी क्रिया चल रही है हाँ अगर हम व्यवस्था भागीदारी के अर्थ में देखेंगे तो आवश्यकता बनती है इन 122 आचरण की क्योंकि ये कॉम्पेटेबिलिटी है ऐसा नहीं है कि आ, हम कुछ अलग से कर ले जाएंगे व्यवस्था में भागीदारी में ये कॉम्पेटेबिलिटी है ही तो ये सहअस्तित्व पूर्वक व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जीवन उस प्रकार से बना उस प्रकार से एक इकाई के रूप में बना जो कि सहअस्तित्व में जो भी वास्तविकताएं हैं अस्तित्व में जो वास्तविकता है उनको उनको रीड कर पाने की और उसमें जीने की कॉम्पेटेबिलिटी के साथ ही बना हुआ है ना मन जैसे शरीर के साथ तदाक करता है तो मन जो है रासायनिक भौतिक क्रियाओं का दृष्टा है तो मन में ये ताकत है कि चूंकि अस्तित्व में प्रकृति में रासायनिक भौतिक क्रियाएं हैं, तो मन उसके लिए है मतलब तो मन उसके कॉम्पेटेबल है, तो है। इसी प्रकार से वृत्ति जो है और आगे हम देखेंगे तो न्याय धर्म सत्य प्रिय हित लाभ है ना न्याय धर्म सत्य सत्यप्रिय लाभ के वो इस प्रकार की दृष्टि अस्तित्व में मानव में पाई जाती हैं तो उसके कॉम्पिटिबल है वो है ना आचरण का स्वरूप जिसको हम कह रहे हैं कि मानवीय आचरण का विश्लेषण कर पाना मानवतापूर्ण आचरण मानव में सब में समान होने का जो स्वरूप है वो अस्तित्व में रहते ही उसको देखने की क्रिया वहां विश्लेषण में हो रही तो जीवन वो इकाई है जो अस्तित्व में जितनी वस्तुएं हैं उनको उसमें रीडिंग कॉम्पेटेबिलिटी आ गई मतलब तो ये जैसे ये ये डिवाइस के साथ कॉम्पेटेबल है कि नहीं ठीक इसी प्रकार से जीवन पूरे को अध्ययन करने के कॉम्पेटिबल है और अध्ययन के आधार पर जीने को कॉम्पेटेबल है खाली थोड़ी सी समझने की जरूरत है कुल मिला के बाद में नहीं तो इस कॉम्पेटेबिलिटी को ठीक ठीक समझ सकते हैं हम और जी सकते हैं ठीक हो गया बात तो जी प्रकृति में कुछ भी ऐसा उठ नहीं है या जीवन में कुछ भी उठपटांग क्रियाकलाप नहीं है जिसकी जरूरत ना हो है ना अभी मानव में क्या हो गया जब अधूरा देखने लगा तो मानव को फिर ये वो अधूरा क्रियाकलाप पूरा नहीं पड़ पा रहा अधूरे में भी वो ये थोड़ी कर ले रहा है जो नहीं करना चाहिए वो सब थोड़ी ना कर ले रहे हैं करते तो हुए वो, वो इस पाता जो कर सकता है, है ना लेकिन वो अधूरा है करता है उससे तो पूरी तृप्ति होती नहीं क्योंकि ऊपर की जो जो भी फैकल्टीज है उस उसमें उसमें कंटेंट ही नहीं जा रहा है उसके अनुसार कंटेंट है लेकिन जा नहीं रहा जैसे मैंने कहा कि यदि कोई एक अच्छा लिविंग स्कूल और लिविंग मॉडल अगर हम क्रिएट कर पाते हैं है ना तब तो क्या हो गया कि जीवन में पहले से ताकत है उसको देखने की वो देखेगा साक्षात्कार हो जाएगा उसको साक्षात्कार की क्रिया होने के लिए हर जीवन में वो है मानवीय परंपरा में हर बच्चे को साक्षात्कार होना नेचुरल सहज सा, घटना है कुछ भी नहीं है उसमें ऐसा आज हमको बहुत रहस्यमय लगती है है ना वो बाकी रहस्य में नहीं क्योंकि कोई सामान देख ले उसके दिख ही जाता है वो तो अभी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं तो रूप गुण तक जाते हैं ज्ञान के माध्यम देखते हैं तो स्वभा धर्म तक जाते हैं तो पूरा देखना वहां से होता है तो अभी स्वभा धर्म के आधार पर तो कोई चीजें चल रही है ना यहाँ पर जो चलेंगे स्वभा धर्म के आधार पर चलेंगी तो अगले मॉडल में और अच्छे से चलेंगे स्वभा धर्म के आधार पर तो वो उससे स्वभा धर्म के आधार पर चलने वाली चीज को से स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होना ही है तो सहज तो घटना है और थोड़ा ध्यान देने पर उसको व्यवस्था का बोध हो जाना है वो अध्ययन से बोध हो जाएगा देखने पर से साक्षात्कार होगा दीदी अध्ययन कराए घंटे दो घंटे का एक दिन दो दिन का तीन दिन का उसको उसका बोध हो जाएगा कि हाँ ये तो चल सकता है इसमें क्या बड़ी बात है चार पांच दो दस दस तो प्रश्न करेगा आदमी उसका उत्तर हो तो जाएगा ठीक है ना अब बच उसका अपना परिमार्जन होना और अनुभव होना वो बात होगी ठीक है ना ये बात